महाभारत सभा पर्व सप्तविंशो सप्तविंशोध्याय अर्जुन का अनेक पर्वती देशों पर विजय पाना वै सम्पावाच एव मुक्त प्रत्युवाच भगदत्त धनंजय हरे दी वृतम सर्व अनुयाम्य हम वैश्वान जी कहते हैं धनंजय उनके ऐसा कहने पर धनंजय ने भगदत्त से कहा राजन आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया इतने से ही मेरा सब सत्कार हो जाएगा अब आज्ञा दीजिए मैं जाता हूँ महाबाहू कुंतीराम तस्म दिशा लिताम भगदत्त को जीतकर महाबाहु कुंती अर्जुन वहाँ से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए च अर्गिरी चौंतेय तथा चहर्गिरी तथोपगिरी विजिगेपुर कुरश्रेष्ठधन क्रमश अतर्गिरी बहिर्गि और उपगिरि नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की विजेत पर्वतान सर्वान्े चराधिपन्वशे स्थापय सह धन सर्वश फिर समस्त पर्वतों और वहाँ निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल किए तेरे वसहित सर्वे अनुराज्य चान नृपा राजन उन उन नरेशों को प्रसन्न करके उन सब के साथ राजा पर आक्रमण किया मृदंग उलूकवासिन तत्पात बाजे श्रेष्ठ मृदंग आदि की ध्वनि रथ के पहियों की घरघराहट और हाथियों की गर्जना से वे इस पृथ्वी को कपाते हुए आगे बढ़ रहे थे तथो बृहन्त त्वरितो बले न चतुर निष्क्रम्य नगरा तस्मह योधया माँ तब राजा बृहंत तुरंग ही तुरंत ही चतुरंगिणी सेना के साथ नगर से बाहर निकले और अर्जुन से युद्ध करने लगे महान सन्नपा भू धनजयो नश शाका कांडविक उस समय अर्जुन और बृहंत में बड़े जोर की मार काट शुरू हुई परंतु बृहंत पांडव पुत्र अर्जुन के पराक्रम को न सह सके सो विषय तमम मा कौते पर्वते स्वर उपर्त दुर्धर्ष रत्ना न्यादा सर्वश कुंती कुमार को असह्य मान कर दुर्धर्षवीर पर्वतराद्यंत युद्ध से हट गए और सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए स तद्राज्यम अवस्थाप्यूक सहित तेनाबिंदु मथो राजा दासु समाक्षिपत जन्मेजय अर्जुन ने बृहंत का राज्य पुनः उन्हीं के हाथ में सौंप कर उलूक राज के साथ सेनाबिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें शीघ्र ही राज्य राजच्युत कर दिया मोदापुर सुदाम सुसंकुलश्चा राज्य सामयत तदनंतर मोदापुर वामदेव सुदामा सुसंकुल तथा उत्तर उलूक देशों और वहाँ के राजाओं को अपने अधीन किया तत्रस्थ पुरैरव धर्मराजस्थ कि जितन राज पंच गणा राजन धर्मराज की आज्ञा से किरीट अर्जुन ने वहीं रहकर अपने सेवकों द्वारा पंचगण नामक देशों को जीत लिया स देव प्रथमा प्रति बलेना बलना चतुरंग प्रभु वहाँ बिंदु से की राजधानी देवप्रस्थ में आकर चतुरा सेना के साथ शक्तिशाली अर्जुन ने वही पड़ाव डाला परिवृत सर्वेस्व न महातेजा पौरव पुरुष नरश्रेष्ठ उन सभी पराजित राजाओं से घिरे हुए महातेजस्वी अर्जुन ने पौरव राजा विश्व पर आक्रमण किया विजेत सूरान पर्वतीय महारथान जिगाज से नया राजन पुरम पौरव रक्षितम वहाँ संग्राम में सूरवीर पर्वती महारथियों को परास्त करके पौरव द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी सेना द्वारा जीत लिया पौरव निर्जित पर्वतवासिन घरुस्सव संकेत पांडव पौरव को युद्ध में जीतकर पर्वत निवासी लुटेरों के साथ दलों पर जो उत्सव संकेत कहलाते थे पांडुकुमार अर्जुन ने विजय प्राप्त की तथा काश्मीर कान्वीरा क्षत्रिया क्षत्रिय क्षत्रिय ोहित मंडल दस भीष इसके बाद क्षत्रिय शिरोमणि धनंजय ने काश्मीर के क्षत्रिय वीरों को तथा दस मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया तथ त्रिगरता कौनते यम दारवाह कोकन दास क्षत्रिया बहवो राज तदनंतर त्रिगर्त दार्व और कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेश गण सब ओर से कुंती नंदन अर्जुन की शरण में आए अभिसम्यानंदन उर्गावासिनम चोचमानम रणे जयत इसके बाद गुरुनंदन धनंजय ने रमणी अभिसारी नगरी पर विजय पाई और उर्गावासी राजा रोचमान को भी युद्ध में परास्त किया तथा सिंहपुरम रम्यम चित्रा युद्ध सुरक्षित पाक निराहवे। तदनंतर इंद्रकुमार अर्जुन ने राजा चित्रायुद्ध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर सेना लेकर आक्रमण किया और उसे युद्ध में जीत लिया ततः सुस्त चोलास् किरीटी पांडवर्षभ सहित सर्वसैन प्राम सत्नंदन इसके बाद पांडव प्रवर कुरुकुल नंदन ने अपनी सारी सेना के साथ धावा करके सु तथा चोल देश की सेनाओं को मथ डाला ततः परम विक्रांतो बालिका पाक शासन महता परिमृत न वसे चक्रे दुरासदान तत्पश्चात परम पाक्रमी इंद्र ने बड़ी भारी मारकाट मचाकर दुर्धर्षवीर बाल्िकों को, को वश में किया गृहत्वा बलम सारम फाल्गुन पाण्डुनंदन दर्दान सह काम्बोज अजयत पाक साने पांडुनंदन अर्जुन ने अपने साथ शक्तिशालिनी सेना लेकर काम्बोजों के साथ दर, दर्दों को भी जीत लिया प्रागुत्तरा दिशमे चसंत निवसंति बने चाहन जभु ईशान कोण का आश्रय ले जो लुटेरे या डाकूवन में निवास करते थे उन सबको शक्तिशाली धनंजय ने जीतकर वश में कर लिया लोहान परम काम्बोजा ऋषि का नोत्तरा नी सहितान महाराज भजत पाक शासन महाराज लोह परम काम्बोध ऋषिक तथा उत्तर देशों को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया ऋषिके स्वपे संग्रामो बभुवाति भयंकर मय संश पर स्त्री ऋषिक का पार्थ्यो ऋषिक देश में भी ऋषिक राज और अर्जुन में तारकामय संग्राम के समान बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सब ततो राजन, राजन युद्ध के मुहाने पर ऋषिकों को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले आठ घोड़े उनसे भेंट लिए मयूर सदसान उत्तराण्परा नी जवनाना सुगांश्चिव करार्थम समुपान यत इनके सिवा मोर के समान रंग वाले उत्तम गतिशील और शीघ्र दूसरे भी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल कर लाए सब निर्जित संग्राम में पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राम में हिमवान और निस्कुट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाला इत महाभारते सभा परमढ़ी दिग्विजय परमढ़ी फालगुन दिग्विजय नानादेश जय सप्तविशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में अर्जुन दिग्विजय के प्रसंग में अनेक देशों पर विजय संबंधी सत्ताईसवां अध्याय पूरा हुआ